pura sheher jahan baka hua hai sheher jahan. jahan ha bade sheher ke bade mohalle ho jayenge hamare halle dur dur khali galiyan idhar hai mehnat udhar शहर की पक्की लंबी चौड़ी सड़क अरे यह सड़क पर इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं क्या लोग खेरू भैया हम भी देखें ये इतने सारे लोग वहां क्यों इकट्ठे हो रहे हैं चलो चलते हैं हां चलो आ, आ, आ। इतने सारे लोग इतने सारे बच्चे अरे अरे इतनी भीड़भाड़ में हमें कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। भै, हमें कुछ करना चाहिए। आ, अरे, हाँ, मुझे एक तरकीव सुजी है। हाँ? क्या तरकीव? भू, भू, भू, भू, भू, भू, भू, भू, भू, अ अरे भोलू और तुम बैठो आ, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाता हूं और मेरी पीठ पर ये टिटकू राम बैठ जाएंगे फिर तुम खड़े हो जाना मैं तुम्हारी पीठ पर खड़ा होकर देखता हूं कि क्या तमाशा हो रहा है इतनी भीड़भाड़ में आ ये आ आ आ मजा आ गया अरे तू मत तू मत करना चल रही है आ, आ, आ, आ, आ, पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा तेरे भैया तुम्हें मदारी की आवाज तो सुनाई दे रही है ना अजी नाच मेरी छमोना पहन कर रंग बिरंगी चोली हरी नाच मेरी छमो नाच, रंग भी रंगा लहँगा, हरी नाच मेरी छमो नाच. <laughs> इतनी भीर है, इतना शोर है, मुझे ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई। और तुम मेरी पीठ पर ढ़ल कर मजे ले रहे हो अभी सारा मज़ा निकालता हूं एक ही दुलत्ती में तुम्हें नीचे उतारता हूं आ अरे अरे बोलू भैया तू तुत्ती मत झाड़ो मैं मैं अभी उतरता हूं आ हम ठीक हैं अरे इस कुरान जी कहां है अरे अरे इस भीड़भाड़ में छोटे से ठी कुरान जी तो पता नहीं कहां खो गए अरे अरे अब Xna batata Vi barme M'he pensat. I tot et et curam i qui ha vadre Arre et et curam Tum hi ha jat qu que vegeu Què ho ve Xquin vint bar Mira tot dir ए इधर देखो पहले इधर लंबी सड़क तो हो गई पार पर से निकली मोटर कार आसमान में उड़ता जहाज सड़क पर दौड़े मोटर कार आओ भाइयों आओ भाई què ha he? Què ha he? Què ha ये <laughs> सिकुरम ये गली मोहल्ले क्या वाह वाह भोलू दादा तू कितना भी नहीं जानते अरे भाई मोहल्ले में तो बहुत सारे घर होते हैं ना शहर में तो कई मोहल्ले होते हैं और गलियां उन महलों में आने जाने के लिए होते हैं गलियों में बस रहे महलले गली महलने गली महलले समझे कुछ भोलू द्यादा यह यह अभी भोलू के भोलू समझ गया में समज गया गली महलले समझ जितमे पत्ली सकरी गालिया गलियों में हो, घर दुकाने रंग-विरंगे घर और रंग-विरंगी दुकाने रंग-विरंगी दुकाने? आ, आ, आ, आ, ये रंग-विरंगा क्या होता है? ये भी तो बताओ तुम तो निकले पूरे बुद्धू अरे खा जाते हो पूरा कद्दू रंगों की हो जहां बहार लाल लाल नीला नीला काला पीला और हरा इंद्रधनुष के रंगों जैसी रंगों की हो जहां बहार रंग बिरंगा उसको कहते रंगों की हो जहाँ बार क्यों बोलू दादा ठीक है ना <laughs> <laughs> बिलकुल ठीक खेरू बहिया पर पर पर बोलू दादा खेरू बहिया यहां दुकानों पर रंग बिरंगे चीजे तो बहुत अच्छी बिकती हैं पर शहर की भीड़-भाड़ और पक्की सड़कों से तो मैं तंग आ गया हूं गांव का कुआं पेड़ की छाया में नरम नरम मिट्टी में आराम करने का जो मजा है वो यहां की पक्की चौड़ी गोल तार की काली काली सातों पर कहां आ मुझे भी गांव की याद आ रही है पीढ़ फाड़ इतना शोर शराबा चलो यहां से चलते हैं मैंने भी देख लिया शहर शहर की लंबी चौड़ी और मोहल्लों में लगी दुकानें दुकानों की रंग बिरंगी चीजों की बहार <laughs> Cubes les gals. Desmarro,丈 Kellogne. Desmarro,丈unt,essellant. Tsa yok rem més ra xma, кèset zanlen, rem mésrani xm evamwandel